कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं दत्तात्रेय जी की एक और गुरु पिंगला की अनुभूतियों के बारे में दत्तात्रेय ने पिंगला से बहुत कुछ सीखा पिंगला जो कि ग्राहकों का इंतजार कर रही थी एक रात को और जब वो निराश हुई तो उसने खुद को धिक्कारना शुरू कर दिया वो समझ गई कि ये जो नगरी है ना विदेहों की नगरी है, मिथिला नगरी है, जीवन मुक्तों की नगरी है, मगर मैं ही ऐसी हूँ जो अविनाशी और परम प्रियतम भगवान को छोड़कर किसी बहुत एक पुरुष की अभिलाषा लेकर बैठी हूँ। वो अपने मन को समझाने लगी कि अरे मूर्खचित मन, तू बदला तो सही, जगत के विषय भोगों नह हुँ? वो स्वयं ही पैदा होते हैं और मरते रहते हैं मनुष्यों की क्या बात कही जाए देवताओं की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं वो भी काल के गाल में पड़े हुए करा रहे हैं तो जब स्वयं ही इतने दुखों से ग्रस्त हैं दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता तो वो भला किसी को क्या सुख देंगे पिंगला जी ने एक बात कही कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ। अगर मैं मंद भागनी होती, तो मुझे ऐसे दुखी ही न उठाने पड़ते कि जिससे वैराग्य हो जाता। यानी कि अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली नहीं समझ रही हैं पिंगला जी। वो समझ गई हैं ये दिन दिखलाए जहाँ पर उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा तो ये उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर मंद भागनी होती तो मुझे सुख ही मिलता इन लोगों से। मैं सुख में पड़ी रहती। हालाँकि वो दुख है लेकिन सोचती कि सुख है। कभी निराशा ही हाथ नहीं लगती। परंतु अवश्य कभी मैंने शुभ कर्म किया होगा कि क कि अगर हम अपने किसी मिशन में asapal किसी लक्ष्य में असफल हो गए फेल हो गए तो हम सोचते हैं कि हाय हाय हमारे कर्म ठीक नहीं रहे हमने गलत कर्म किए होंगे Pingla Jini जाने कौन सा पाप किया जिसकी भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न है, तभी तो मुझे दुराशा प्राप्त हुई, निराशा प्राप्त हुई और मुझे साथ ही साथ वैराग्य भी मिल गया। भगवान को नहीं कोसा मैंने, अपने कर्म को नहीं कोसा, अपने आप को नहीं कोसा। तो सौभाग्यशाली हूं कि मैंने ऐसे दुख उठाए, क्योंकि दुखों के बाद ही मनुष्य को वैराग्य मिलता है। और तब वो उस विरक्ति के द्वारा ही भौतिक संबंध के बंधनों को समझ पाता है कि ये बंधन है और उन्हें मानसिक रूप से काट लेता है और शांति प्राप्त करता है और आज 39वें श्लोक में पिंगला जी कह रही हैं तेनोपकृत मादाये शिरसा ग्राम्य संगतः त्यक्त्वा दुराशा शरणं व्रजामि तमधीश्वरम् बहुत ही सुंदर भाव है इस कि अब मैं भगवान का ये उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हें जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ बहुत सुंदर श्लोक है अब शरणागति ग्रहण कर रही हूँ है ना ये जो विषय भोग है ना ये बहुत ही भयंकर हैं विषय भोग दिखते तो बड़े सुखमय हैं परंतु होते बड़े दुखमय हैं लेकिन इन विषय भोगों से जो ऊब जाता है वो समझ जाता है कि भगवान की कृपा के बिना भगवान के पास जाए बिना अब सब बेकार है है ना हमारे आचार्य भी कहते हैं भाई विषय गरल मैं ताते मानो सुख चाहे सेना सुख दुख करी मानो गोविंद विशाय रस, संग करो तारदास प्रेम भक्ति सत्य करी जानो तो हम जितना भी विषय भोग क्यों ना कर लें और सोचें कि इन विषय भोगों से हमको बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होगा हम सुखी होंगे हमारी इंद्रियां त्रिप्त होंग क्योंकि विषय विष से बना है विष से विषय बना है विषय विषमय है आंखों का जो विषय रूप है जागतिक रूप जागतिक स्वाद जागतिक स्पर्श जागतिक गंध ये सब या जागतिक शब्द सब कुछ गरलमय है आत्मा का इससे जो अहित होता है और किसी से हो ही नहीं सकता है भौतिक विषयों में डूबने से आत्मा जो है वो अपने परम आनंद के स्थान तक नहीं पहुंच पाती जबकि हमें ये इंद्रियां और ये शरीर मिला है गोविंद विषय रस में डूबने के लिए इसलिए बोला गोविंद विषय रस संग करो तारदास अगर गोविंद विषय रस में डूबना है तो उनके भक्तों का संग करना होगा क्योंकि इस जगत में सब कुछ, सब कुछ हमारा ये शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ या शरीर को सुख देने वाले जो कुछ और सारे संकल्प विकल्प जो जागतिक हैं, जो भगवान से संबंधित नहीं हैं, जो भक्तों से संबंधित नहीं हैं, सब कुछ झूठ है, मिथ्या है, मिथ्या। तो सेना सुख दुख करीमानों ये सब दुखमय हैं है लेकिन ये शरीर मिला है गोविंद विषय रस में डूबने के लिए लेकिन अपने आप तो हम डूब नहीं सकते हैं तो हम क्या करें तो कहा गया है कि आपको कुछ खास नहीं करना है सिर्फ वो लोग जो गोविंद विषय रस में हमेशा डूबे रहते हैं जो भगवान में डूबे रहते हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं कहते हैं म चित्ता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम् जो लोग मुझ में अपने चित्त को पूर्णतया लगाए हुए हैं मेरे ही चरणों में जिनके प्राण बंधे हुए हैं मुझे सर्वस्व जिनोंने अपना सौंप रखा है तो ऐसे लोगों का संग करो ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए हु? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं नरतमदास ठाकुर महाशय विषय विषम गति नहीं भजो ब्रजपति नंदेर नंदन सुखसार, स्वर्ग आर अपवर्ग संसार नरक भोग सर्वनाश जन्म विकार तो ये जो विषय है ना इसकी बड़ी ही विषम गति है क्या देगा विषय अगर हम बहुत ज्यादा यज्ञ करने लग जाएं कर्मकांड करने लग जाएं पुण्य करने लग जाएं तो स्वर्ग मिल जाएगा, हम्म? या फिर संसार मिलेगा, या फिर नरक मिलेगा। तो ये समस्त आशाएं बेकार हैं। लेकिन हम तो सुख को ढूंढ रहे हैं ना? हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसमें सुख को तलाशते हैं, तो वो कार्य करते हैं। हमें लगता है कि इस बात में सुख है, और ऐसा नहीं कि सुख नहीं होता। सुख ह किंतु वो आत्मा का सुख नहीं होता, इंद्रियों का सुख होता है, बुद्धि का सुख होता है, मन का सुख होता है, ये सब जड़ हैं। आत्मा ही एक चेतन है और भगवान की तटस्थता शक्ति है। तो ये जो आत्मा का सुख है, ये नंद नंदन के चरणों में है, नंदेरो नंदन सुख सार, समस्त सुखों का जो सार हैं। वो भगवान श्री कृष्ण है तो अगर उनकी तरफ हम नहीं मुड़े तो क्या होगा तो फिर नाना योनि सदा फिर एक अदर्ज भक्षण करे तार जन्म अधपाते जाए अनेकानेक योनियों में हमें भटकना होगा और अनेकानेक योनियों में भटकते हुए देखिए जितने भी पशु पक्षी है, हैं जानवर हैं वो क्या खाते हैं? अनेक अनेक योनियों में भटकते हैं, तो क्या खाने को मिलता है? कदर्ज जब भक्षण करे, सब ऐसी चीजें खाते हैं कि जो खाने लायक हम नहीं समझते हैं, है ना? इंसान उसे नहीं खाएगा आसानी से, लेकिन आत्मा जिसको गोविंद रूपी विषय रस मिल सकता है गोविंद विषय रस में अपनी समस्त इंद्रियों को डुबो करके परम आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा ये समझ लीजिए अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा हम निरानंद ही रह जाएंगे हमें आनंद कभी नहीं मिलेगा क्योंकि भगवान के चरणों में ही आनंद है इसीलिए पिंगला जी ने कहा कि मैं भगवान के चरणों की शनागति ले रही हूँ अब अब मैं विषय भोगों की दुराशा छोड़ रही हूँ अब मैं उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ जब कोई जगदीश्वर की शरण ग्रहण करता है तो वो एक संकल्प लेता है कि मैं इस भगवान और भगवान की संतुष्टि के लिए ही समस्त कार्य करूँगी यानी कि आनु मैं अनुकूल ही करूंगी और जो कुछ मेरे और भगवान के बीच में आएगा जो कि मुझे उनसे दूर ले जाए उसको मैं अपने यहां से हटा दूँगी उसका संकल्प नहीं करूंगी उसको देखूंगी भी नहीं और वो मेरी रक्षा करते हैं यह बात हमेशा मुझे ध्यान रहेगी हमेशा अपने आप को पूरी तरह से उन पर न्योछावर कर दूंगी आज तक तो मैं दुनियावी पुरुषों पर अपने आप को न्योछावर करती चली आई थी सोचा था धन मिलेगा रति सुख मिलेगा लेकिन देखा सोच विचार के कि दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला परंतु जिसके बारे में सोचकर ही इतना आनंद हो रहा है तो उसका हो जाने के बाद कितना आनंद मिलेगा? ये सोचकर ही बहुत सुख मिला है। तो पिंगला जी ने कहा कि अब मैं बहुत बहुत मन से इन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। तो इस शरण को ग्रहण करने के लिए संकल्प क्या लिया उन्होंने? चालीस वें श्लोक में उन्होंने संकल्प लिया है संतुष्टा श्रद्धध्येत तद्यथा लाभिन जीवति विहराम्य मुने वाहआत्मना रमणेन वय अर्थात अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर ना देखिए सच बात तो ये है हमारे शास्र कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि इस जगत में और संपूर्ण जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी यानी कि सब जगह पुरुष केवल एक ही है और वो है परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण बाकी सब तो उनकी प्रकृति हैं उनकी शक्ति तटस्था शक्ति हम जीवात्माएं हैं है ना � और ये बहुत एक जगत अपराशक्ति तो हम सब शक्ति हैं हम पुरुष नहीं हैं तो पहले तो इस अभिमान से ही दूर आना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति पुरुष हैं और ये अभिमान दूर होगा तभी जब हम गोविंद के भक्तों का संग करें तभी ये अभिमान दूर होगा तब समझ आएगा कि भाई परम पुरुष तो भगवान ही हैं पुरुष शब्द व इस जगत में किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि पुरुष मात्र एक हैं और वो है भगवान और हम सब तो प्रकृति हैं तो प्रकृति का कार्य होता है शक्ति का कार्य होता है कि वो शक्ति मान से जुड़कर उनके आनंद का विधान करें वो आनंदित तो सब कुछ आनंदित हो जाता है सब कुछ आनंदमय हो जाता भगवान को अगर कोई आनंद देता है, तो वो व्यक्ति खुद भी आनंदी हो जाता है। उसे अपने आनंद के लिए अलग से नहीं सोचना पड़ता, है ना? तो यही सोच रही हैं यहाँ पर पिंगला जी। उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि भाई संतोष ही परमधन है। जो भी मेरे भाग्य में लिखा है, उसके अनुसार मुझे कुछ भी मिल जाएगा। och जो कुछ मिल जाएगा उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा अब तो अपने हृदय में किसी भी लोभ को जगह नहीं दूंगी मैं तो वो जानते हैं कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय तो वो जो समस्त अभय के प्रदाता हैं वस्तुतः वही हैं परम पुरुष और पिंगला जी ने ये निर्णय लिया है कि वो उनकी पूर्ण शरणागति लेकर ही अब रहेंगी बहुत ही सुंदर निर्णय है और भी बहुत निण लिया है और बहुत कुछ कहा है उन्होंने चर्चा करेंगे हम सुनते रहिएगा समर्पण